बीटी हिंदी ऑडियो बुक किस्मत की खोज में अध्याय 9 जिज्ञासा की परीक्षा ली जाती है यदि आपके भीतर कुछ महान है तो वह आपकी पहली ही पुकार पर बाहर नहीं आ जाएगा यह सरलता से आपके सामने प्रकट नहीं होगा इसके लिए आपको मेहनत और प्रयास करना होगा राल्फ वाल्डो इमर्शन जूलियन से चिड़ियाघर में हुई उस भेंट के बाद मेरे जीवन में बहुत से वरदान प्रकट होने लगे पिछले कुछ सप्ताह में बच्चों के साथ मेरे संबंध पहले से बहुत उद्धार वो स्नेही हुए थे मैं उनके साथ उस स्तर पर आकर बात करने लगा था जो मुझे अपने जीवन में पहले कभी नहीं मिल मिल सका था हमारे भीतर और गहरा प्यार उमड़ आया था और उन्होंने मुझे बताया कि मैं पहले से कहीं उदार इसने ही वह सहज दिखने लगा था उन्होंने उन्होंने इससे पहले मुझे इस रूप में कभी नहीं देखा था अंततः मैं एक ऐसे पिता के रूप में सामने आ रहा था जैसा कि मैं हमेशा से ही बनना चाहता था उन्होंने इससे पहले मुझे इस रूप में कभी नहीं देखा था अंततः मैं एक ऐसे पिता के रूप में सामने आ रहा था जैसा कि मैं हमेशा से ही बनना चाहता था एक शाम हमारे स्थानीय पुस्तकालय में आत्म अन्वेषण व व्यक्तिगत रूपांतरण पर हो रहे सेमिनार भाषण के दौरान ही दौरान मेरी भेंट सासा से हुई जो बहुत ही प्यारी व बुद्धिमान थी मैं उससे प्यार करने लगा था मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि कभी किसी स्त्री के लिए मेरे मन में ऐसे विचार पैदा हो पाएंगे वो बहुत ही शांत बुद्धिमान प्यारी हास्य प्रिय वो जमीन से जुड़ी हुई स्त्री थी उससे मिलने के बाद जान गया था कि नियति ने हम दोनों का शेष जीवन एक साथ ही लिखा था यह केवल एक एहसास था और इन दिनों में अपने एहसासों पर बहुत ध्यान देने लगा था जूलियन की कोचिंग और उनके होली होली आवर कांसेप्ट यानी पवित्र घंटे के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने मेरे आंतरिक जगत को रचना आरंभ कर दिया था इस पहले जागरण को गति देने के लिए मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी और अपनी बुद्धि के स्तर को सुधारा मैं नियमित रूप से डायरी लेखन करता रहा और उन सभी जीवन दर्शनों को जीवन दर्शनों को सुधारता रहा जिन्हों जिन्हें मैं अपने जीवन में उतारना उतारना था मैंने तय कर लिया था कि जूलियन की सलाह पर चलूंगा दूसरों की बजाय अपने ही सोच पर केंद्रित रहूंगा मैंने किसी दूसरे के जीवन को जीने के साफ इंकार कर दिया था मैं वो जीवन नहीं जीना चाहता था जिसे जीने के लिए भीड़ सदा प्रोत्साहित करती आई थी केवल मन का जागरण ही संपूर्णता संपूर्णता अंतराल को भरने के लिए पर्याप्त न था इसलिए मैंने शरीर के पोषण पर भी ध्यान देना आरंभ किया मैं अपने भावों को आरोग्य प्रदान करते हुए आत्मा पर भी विशेष रूप से ध्यान देने लगा था मैं सप्ताह में 4 बार योग कक्षा में जाता सप्ताह में 3 बार अपने भावों पर विचार करने के लिए समय निकालता ताकि अपने भीतर छिपे गुस्से या दबी उदासी को बाहर निकाल दूं ताकि वह मेरी सोच एहसास सो और व्यवहार पर किसी भी तरह से प्रभाव प्रभाव न डाल सके और मैं प्रतिदिन अपने आध्यात्मिक पक्ष को जागृत करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करता फिर चाहे वो छोटा सा ही कदम क्यों न हो कभी-कभी प्रार्थना करते करता तो कभी उस पवित्र घंटे के दौरान किसी बाग में जाग बैठता गुलाबों की भीनी गंध को महसूस करता और सूरज की धूप को अपने चेहरे पर स्पर्श होने देता और निसंध्य मैं अपनी उस बचपन बद्ध वचनबद्धता को भी पूरी तरह से निभा रहा था कि मैं अपने लिए ईमानदार रहूंगा और उन सभी मूल्यों के साथ जीऊंगा जो मुझे भीड़ से भीड़ में खींच रहे खींचकर ले जाने की बजाय जीवन में प्रामाणिक लगेंगे और मेरी चेतना का अंग बनना चाहेंगे यह सब देखकर लगता था मानो मैंने अपने बेहतर जीवन के जागरण में बहुत बहुत से समय और ऊर्जा का निवेश किया था हकीकत यह है कि मैंने अपने आंतरिक जागरण के लिए जो समय लगाया था उसे उस समय से उधार लिया गया था जिसे मैं अपने भूतपूर्व अवतार में विभिन्न ध्यान बांटने वाली गतिविधियों में नष्ट कर दिया कर, करता था जैसे आवश्यकता से अधिक सोना या टीवी देखना मैंने यह भी जान लिया था कि इन गतिविधियों पर आवश्यकता से अधिक समय लगाने का तात्पर्य यही था कि मैं अवचेतन में गहरे स्तर पर पीड़ा का अनुभव कर रहा था मैं इस तथ्य से पीड़ित था कि मैं अपने असाधारण रूप से खूबसूरत और भरपूर जीवन को न जीते हुए अपने आप से छल करता आ रहा था जब तक मैंने अपने आप को जगाना आरंभ नहीं किया था या मुझे यह नहीं पता था कि मेरे भीतर क्या चल रहा था तो मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा जीवन क्यों जिया मैंने मैं ऐसा जीवन क्यों जिया मैं केवल भीड़ का पीछा किया किया मैंने केवल भीड़ का पीछा किया और इस बारे में कोई विचार नहीं किया मैं एक झूठ के साथ जी रहा था मैं एक भ्रम के बीच उलझ गया था मैं यह मुझे और यह मुझे मेरे मारे दे रहा था अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में कितने लोग अपनी ही रोजमर्रा की आदतों में उलझे हैं वह शून्य भयभीत और विरक्त है यदि हम बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो हमें यह चुनाव करना ही होगा कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं जीवन जीना एक आनंद बन सकता है मेरे पास जीवन में इतनी ऊर्जा पहले कभी नहीं रही थी दोस्तों का कहना था कि मेरी आयु 10 साल कम दिखने लगी थी मैं दूसरे इंसानों के साथ कहीं बेहतर जुड़ाव महसूस करने लगा था एक महान व्यक्ति बनने की इच्छा वो विश्वास वो विश्वास ऊंचाई पर था मेरा व्यवसाय फलफूल रहा था जूलियन ने एक बार कहा था हम जीवन में जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते परंतु हम उसे आकर्षित करते हैं जो हम होते हैं जब मैं और अधिक प्रिय स्नेही उदार बुद्धिमान बन जाऊंगा तो यह ब्रह्मांड स्वयं आएगा और मेरे पंखों को उड़ान देगा जूलियन ने मुझे 10 सेंट द सर्फर एंड द सीईओ की गतिविधि दी, प्रति दीथी जो मैंने होटल क्यू के कक्ष में पढ़ी देखी थी यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने महानतम जीवन की तलाश में निकला है यह पुस्तक तीन विशेष गुरुओं के आसपास केंद्रित है जो उसे ऐसे महत्वपूर्ण सबक देते हैं जो उसके रूपांतरण को और भी सहज बना देते हैं यह वास्तव में एक प्रेरणादाई पुस्तक थी और मुझे उसमें लिखी अनेक पंक्तियां विशेष रूप से अच्छी लगी मैं देख सकता था कि वह पुस्तक जूलियन को क्यों प्रिय थी मेरे जीवन की इस अवधि के दौरान पुस्तक के अंत में दी गई कुछ पंक्तियां तो मेरे लिए नियमित चर्चा या अंग बन गई थी मैंने उसे अरस्तु की लिखी पंक्तियों के साथ अपने बाथरूम की दीवार पर चिपका दिया था ताकि उसे रोज पढ़ा जा सके यह शब्द हेनरी फेडरिक एम एल के थे लिखा था जीवन की प्रक्रिया आत्मा का जन्म होनी चाहिए यही सबसे बड़ी किमया है और यही धरती पर हमारी उपस्थिति को तर्कसंगत ठहराती है यही हमारी पुकार वो सद्गुण है इस दौरान मैंने और भी कई अच्छी पुस्तकें पढ़ी जिन जिन्होंने मेरे अस्तित्व को एक नई चमक और रोशनी देने के लिए सहायता प्रदान की इनमें ट्रेना पॉलस की होप होप फॉर द फ्लावर्स हरमन हिस्से के सिद्धार्थ जोसेफ जावरस्की की सिक्रोनिसिटी फिल जैक्सन की सेकंड होप्स आदि शामिल थी पर एक किताब का नाम विशेष रूप से लेना चाहूंगा इस अद्भुत पुस्तक का नाम था पीटर वे काइन की द गो गेटर मैंने कभी नहीं जाना था कि ये अद्भुत पुस्तकें भी मुझे मेरे बेहतरीन अस्तित्व के जागरण के लिए तैयार कर सकती थी महान आत्मविश्लेषण व निजी वृद्धि के क्षणों में मैंने जूलियन द्वारा सिखाई गई तकनीकों तकनीक को भी गहराई से सम, समझना आरंभ कर दिया मैं समझ गया था कि यह सात चरणों वाली प्रक्रिया ऐसी थी जिसे पार करने के बाद ही कोई जिज्ञासु अपने घर तक जा सकता था यह बहुत से राष्ट्रवादियों तथा विभिन्न संस्कृतियों के चिंतन को एक साथ प्रस्तुत करते हुए सरल शब्दों में हमें सिखाती थी कि हम यहां क्यों हैं और क्या करने आए हैं जूलियन ने जिस यात्रा की बात की थी वह सत्य और परमोद से जुड़ी थी यह वही दो लक्ष्य हैं जिन तक मनुष्य जाति के उद्भव उद्भव से लेकर अब तक पहुंच सका है जब जूलियन पिछले कुछ माह से सरल प्रक्रियाओं में सब कुछ समझा रहे थे तो मैं तो मैं भी इन बातों को जानने लगा था उनका मानना था कि मनुष्य को एक जिज्ञासु के रूप में इस पथ पर ऐसे चलना चाहिए मानो वह अपने घर की ओर जा रहा हो जहां वह हमेशा से जाना चाहता था जूलियन ने यह भी बताया था कि इस यात्रा को पूरा होने में एक सप्ताह की बजाय पूरा जीवन भी लग सकता था हकीकत यह थी कि इस रास्ते पर चलने वाला हर व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता ही पहुंचता भी नहीं था अधिकतर लोग अपनी पहुंच अधिकतर लोग नहीं पहुंच पाते थे परंतु हर दिन ऐसा अवसर अवश्य प्रदान करता है कि हम अपने आदर्श के और निकट जा सकें और, और वह बन सकें जो बनने के लिए हमें भेजा गया था हर दिन की सचेतन यात्रा से हर दिन की सजगता यात्रा ऐसे अवसर पैदा करती है कि हम अपने भीतर के सुनहरे बुद्ध को प्रकट कर सके जो हमारे भय सीमित धारणाओं व झूठी मान्यताओं को मान्यताओं की परत में छिपे हैं वे मुझे आध्यात्मिक पक्ष को समझाने के लिए एक स्पष्ट व शक्तिशाली ढांचा देने की चेष्टा कर रहे थे वे मुझे पूरा मान देते हुए अपने सीमित समय में भरसक मदद देने की चेष्टा कर रहे थे मुझे एहसास हुआ कि जूलियन ने दुनिया में बहुत ऐसे लोगों की सहायता करनी करनी थी और वे जल्द से जल्द दूसरे व्यक्ति तक अपनी सहायता पहुंचाना चाहते थे मैं प्राय उनके लिए आभार प्रकट कर, करता ही करता कि उन्होंने मुझे तलाशा और मेरे जीवन को रूपांतरित करने के लिए अपनी शक्तियां लगा दी वह मेरे पिता के अच्छे एक अच्छे दोस्त रहे थे और मैं अक्सर उन्हें यह बात याद दिलाता रहता था यह सुनकर उन्हें प्रसन्नता होती डर मेरे लिए मित्रता बहुत मायने रखती है मैं अपने दोस्तों को मान, मान देता हूं उनसे स्नेह रखता हूं तुम्हारे पिता एक अद्भुत व्यक्ति थे मुझे तुम्हारी सहायता करके प्रसन्नता होगी और मैं इसके अलावा कोई और तरीका जानता ही नहीं जूलियन ने मुझे हाल ही में बताया कि वे वैश्विक शांति संतुलन का हिस्सा बनना चाहते थे और उस क्षेत्र में सेवा के अवसरों का अन्वेषण कर रहे थे अनेक राजनीतिक नेताओं को भी उनके काम की जानकारी हो रही थी जूलियन का संदेश हर जगह प्रसारित हो रहा था और वे हर संभव रूप में मानवता की सेवा के लिए प्रस्तुत थे उनका मानना था कि उनकी विवेक बुद्धि वो दर्शन संसार की अनेक समस्याओं के लिए हल सुझा सकते थे जैसे मिडिट मिडिट जैसे मिडिल ईस्ट या नॉर्दर्न आयरलैंड की समस्या आदि मैं उनकी बातों से सहमत था और उस दिन की प्रतीक्षा में था जब वे विश्व के मंच पर एक अग्रणी नेता के रूप में प्रकट होंगे सारे देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को यह सिखाएंगे कि किस तरह जब वे मुक्त हृदय के साथ अपने सबसे बेहतर अस्तित्व का दावा करेंगे तो युद्धों का नामो-निशान नहीं रहेगा जब जब सभी आपस में एक दूसरे की जीत के लिए अग्राह्री होंगे तो यह संसार जीने के लिए एक बेहतर वो स्नेह से भरा पूरा स्थल बन जाएगा हमें इस दुनिया से घृणा को मिटाना है तो पहले अपने भीतर छिपी घृणा को बाहर निकालना होगा जूलियन ने एक शाम फोन पर बात करते हुए बताया था मैं जानता था कि वे उस सच की रक्षा के लिए गोली तक खा सकते थे जूलियन ने मुझे यह भी बताया कि किसी तरह कुछ माह पहले एक फिल्म निर्माता उन्हें खोजने में सफल रहा उन्हें उन्हें बताया गया कि अगर उनके जीवन पर कोई फिल्म बनाई जाए तो लोगों द्वारा सराही जाएगी क्योंकि लोग भी देखना चाहते थे कि जूलियन एक नई दुनिया के निर्माण के लिए क्या विचार रखते थे उनके सामने बहुत से नए अवसर पैदा हो रहे थे मैं जानता था कि वे इन बातों से परे थे और केवल अपनी सद्भावना के साथ ही आगे बढ़ना चाहते थे उन्हें अपने लिए धन मान अथवा यश की कामना नहीं थी हालांकि जूलियन के इस बढ़ते मान सम्मान में सम्मान से मैं बहुत प्रसन्न था वे सही मायनों में सुसमाचारक थे वे इस ग्रह पर एक ऐसा संदेश प्रसारित पर, कर रहे थे जिसकी इसे हार्दिक आवश्यकता थी मुझे जूलियन से 9 बजे कोर्ट हाउस में मिलना था मुझे वे मुझे बता चुके थे कि उन्होंने मेरे लिए एक बहुत सी विशेष कोचिंग सत्र की योजना तैयार की थी ताकि मुझे जीवन में मिलने वाला वो अगला सबक अविस्मरणीय हो जाए जब मैं वहां पहुंचा तो एक पुलिस वाला मेरे ओर भागता आया और बोला मैं हैरान था कि उसे मेरा नाम कैसे पता था जी कहिए क्या बात है कृपया मेरे साथ आए मेरा नाम ऑफिसर पैरेज है और मुझे आदेश दिए गए हैं कि मैं आपको अपने साथ इमारत में ले जाऊं मैं आपको इससे अधिक कुछ नहीं बता सकता मेरे मन का एक हिस्सा कह रहा था कि इस कहानी के पीछे जूलियन का हाथ था पर दूसरा हिस्सा थोड़ा सँभलने के लिए कह रहा था वो अधिकारी बहुत गंभीर दिख रहा था हालांकि मैं कानून की मर्यादा को निभाने वाला एक सभ्य नागरिक था और भला पुलिस के भला पुलिस को मुझसे क्या काम हो सकता था वो ऑफिसर मुझे लंबे गलियारे से ले चला जहां गाउन और कानूनी पोशाक में सजे प्राचीन जजों की तस्वीरें टंगी थी वो पूरी तरह से शांत था और बहुत ही औपचारिक रूप से पेश आ रहा था मैं उससे एक दो कदम पीछे चल रहा था और पहली बार कोर्ट हाउस आने के कारण स्वयं को थोड़ा असहज पा रहा था वैसे मुझे टीवी पर आने वाले वे धारावाहिक भाते थे जिनमें अदालत के दृश्य दिखाई जाते थे मम्मा चाहती थी कि मैं एक वकील बनूं मिस्टर सैंडर्सन हम आ गए आपका दिन शुभ हो उसने एक मुस्कान के साथ कहा मुझे कोर्ट रूम में कोर्ट रूम नंबर 6 में छोड़ा गया और अब मैं लकड़ी के दो विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था इमारत को मरम्मत की जरूरत थी और कालीन लोगों के आने जाने के कारण खस्ता हाल थे वहां कोई नहीं था मैं दरवाजा धकेला था मैंने दरवाजा धकेला और भीतर चला गया हालांकि कुछ अंदाजा नहीं लगा नहीं था कि वहां क्या देखने को मिलने वाला था मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था कोर्ट रूम में केवल दो लोग ही दिखाई दिए एक अधेड़ आयु के जज बेंच के पीछे बैठे थे और उनके सामने ग्रे पिन स्ट्राइप सूट में वकील खड़े थे उनकी पीठ मेरी ओर थी परंतु प्रीमियम क्वालिटी के सूटों की जा... जानकारी होने के नाते मैं कह सकता था कि वे बहुत দামी कपड़ों में थे जज और वकील आपस में कुछ बतिया रहे थे जिसे मैं सुन नहीं सका दोनों की नाटकीय अंदाज में अंदाज में जारी थे वकील अपने हाथ हिला रहा था हिला-हिलाकर बात कर रहा था और जज बार-बार अपनी गर्दन हिला रहे थे मैं आगे आया और वहां रखे उन बेंचों में से एक पर बैठ गया जहां प्राय मुकदमे की पैरवी देखने के लिए आए दर्शक गण बैठते थे बैठते हैं मैंने अपना मुंह नीचे कर रखा था मैं मिस्टर सैंडर्सन वहां नहीं मिस्टर सैंडर्सन वहां नहीं आप यहां आए जज ने उस सीट की ओर संकेत किया जहां प्राय कैदियों को बिठाते हैं मैंने क्या गलत किया है मैंने अपना आप आपस संभालने की चेष्टा करते हुए पूछा मेरे एक दोस्त ने यहां सुबह 9 बजे भेंट का समय दिया था जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो एक अधिकारी मेरे पास आए वे मुझे कोर्ट रूम तक छोड़ गए मुझे कुछ पता नहीं कि यह सब क्या हो रहा है मेरे दोस्त मुझे खोज रहे होंगे और मैं बहुत अनु बहुत अकुला रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता कि उन्होंने मुझे भेंट के लिए यहां क्यों बुलाया क्या मुझ पर कोई अभियोग लगाया गया है दोस्त तुम पर अपने आप से ही धोखा व छल करने का अभियोग लगा है लंबे वकील ने मेरी ओर मुड़कर हंसते हुए कहा यह तो जूलियन थे वह भागकर मेरे पास आए और ऐसे गहरे आलिंगन में बांध लिया जैसा पहले कभी नहीं दिया था मैंने जज की ओर देखा और देखा जो कि स्कूली बच्चे की तरह खिलखिला रहे थे डर आशा करता हूं कि हमने तुम्हें डराया नहीं है यह जज महोदय जूलियन ने एक आंख दबाते हुए यह वाल्टर है जो आज तुम्हें छोटा सा सबक देने के लिए मेरे मदद करने आए थे वाल्टर वाल्टर और मैं तभी से बहुत सा वक्त एक साथ बिताते आए हैं जब जब मैं वकालत का अभ्यास किया करता था हम अच्छे दोस्त थे मैंने कल रात तुम्हें उन्हें फोन किया और कहा कि क्या वे मेरी मदद करेंगे जूलियन ने एक मुस्कान के साथ स्पष्ट किया अब जज ने जूलियन को बहुत ही अपनेपन व प्यार से संबोधित किया जूलियन आपके जैसा वकील मैंने अपने कार्यकाल में कभी नहीं देखा एक वादी वकील के रूप में आपके हुनर का कोई मुकाबला मुकाबला ही नहीं कर सकता मैंने अपने पूरे करियर के दौरान ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो वकालत की इतनी गहरी समझ रखता हो हालांकि अपने करियर के दौरान कुछ हुनरमंद वकील दिखे पर दोस्त आपको इतने समय बाद देखा देखकर बहुत अच्छा लगा हम सभी यही सोचते रहे कि आप अपने वकालत छोड़कर कहां चले गए थे हिमालय में आपकी रूपांतरण की कहानी वास्तव में अद्भुत है उसे मेरे साथ बांटने के लिए आभार अब तो आप बिल्कुल जमाद दिखने लगे हैं और ये यह वास्तव में अविश्वसनीय है मैंने आज तक न कभी ऐसा देखा और न ही सुना यदि आप आज रात का खाना मेरे साथ खा सकें तो मैं पूरे दिल से आपका स्वागत करता हूं जूलियन आप जानते हैं ना कि मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं हां जानता हूं वाल्टर बहुत-बहुत धन्यवाद जूलियन ने उदारता पूर्वक कहा जूलियन सारा कानूनी समुदाय तुम्हें बहुत याद करता है और जहां तक आपका सवाल है मिस्टर सैंडर्सन मैं नहीं जानता कि जूलियन आज आपको यहां कौन सा सबक देने वाले हैं पर इतना तो तय है कि यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा सर पहले ही ऐसा कर चुके हैं मैंने बहुत ही आश्वासन भरे शब्दों में कहा और अपने हास्यप्रिय गुरु की आंखों में निहारा मैं जानता था कि उन्हें सभी चीजों को रोचक अंदाज में पेश करना आता था जज अपने स्थान से उठे और अपने दोनों हाथों से जूलियन से पूरी गर्मजोशी से हाथ मिलाया वो कुछ इस तरह का भाव था जो अक्सर चुनाव अभियान के दौरान प्रत्याशी वोटर को अपनापन दिखाने के लिए जताते हैं फिर वे हमें वही छोड़कर अपने निजी चैंबर में चले गए बेशक मेरे दोस्त तुमने कोई गुनाह नहीं किया मैं जानता हूं कि तुम अपने आप को धोखा देने वाली अवस्था को महीनों पहले पीछे छोड़ आए हो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं ताकि तुम अपने जीवन में सात चरणों वाली आत्मजागरण प्रक्रिया के छठे चरण तक आ सको देखो यह छठा चरण अपने आप में एक परीक्षक परीक्षा ही तो है एक कोर्टरूम में नहीं डार यह एक अलग तरह का मुकदमा है जब कोई जिज्ञासु अपने बेहतर स्वरूप के आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंच पाता उसे एक परीक्षा देनी होती है इससे पूर्व की वह उस खजाने को पाए जिसे वह खोजने निकला था उसे एक परीक्षा देनी होगी इस पद पर जीवन इसी तरह कारगर होता है यदि यदि तुम प्रज्ञा का ज्ञान देने वाले किसी भी महान ग्रंथ को पढ़ो तो उससे भी यही लिखा मिलेगा तुम पाओगे कि जिज्ञासु को हमेशा अपना मनचाहा पाने से पहले किसी परीक्षा से गुजरना ही होता है जूलियन यह संसार इस तरह काम क्यों करता है कुदरत के नियम ऐसे क्यों बनाए गए हैं कि इंसान को अपनी यात्रा समाप्त करने से पूर्व परीक्षा देनी होगी हो अच्छा सवाल है इसके भी दो कारण है पहले तो यह देखा जाता है कि क्या जिज्ञासु ने जीवन के राह में आने आमने सामने जीवन की राह में सामने आने वाले सभी सबक सीख लिए हैं या नहीं और दूसरे इसके साथ ही इसके संकल्प की भी परख होती है अधिकतर लोग सपनों के पास पहुंचने पौंस, से पूर्व ही उनका पीछा करना छोड़ देते हैं लोग सब कुछ मिलने मिलने से केवल एक कदम पहले ही ठिठक जाते हैं मानो यह सुनी मानो यह उसी सु, सुनार की कहानी की तरह है उसने अपना सारा जीवन उस सोने को खोजने में लगा दिया जो उसे अमीर बना सकता था एक दिन जब वह अपने हथौड़े से चट्टान के टुकड़े को खुरच खुरच रहा था तो उसने तय किया कि बस बहुत हो गया 45 साल से अपना पेट भरना तक कठिन हो चला था तो उसने चट्टान के टुकड़े को परे फेंका हथौड़ा वहीं रखा और खान से बाहर चला गया बाहर आ गया अगली सुबह एक नए व्यक्ति ने उसका काम संभाला और उसी चट्टान को हाथ में लिया उसने देखा कि उस पर तकरीबन काम हो गया था इसलिए उसने तय किया कि बस अब एक बड़ी चोट ही काफी थी उसने ऐसा ही किया और वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका चट्टान के दो टुकड़े हो गए और उसमें से सोने का ऐसा टुकड़ा निकला जैसा कि खान खोदने वालों ने कभी देखा तक नहीं था वह युवक यह सब पाने में इसलिए सफल रहा क्योंकि उससे पहले वाला व्यक्ति इतना सब्र नहीं रख सका कि अपना मन सा पा सकता जूलियन बहुत ही आवेग के साथ बोल रहे थे यूरीपैड के शब्दों में कष्टों के कारण आत्मा की सहनशक्ति बढ़ती है ताकि वह स्वर्ग से मिले हर उपहार को सहिष्णु सके जब भी इस राह में चुनौती का सामना करना पड़े तो हार नहीं माननी चाहिए इस तरह बहुत सी चुनौतियां सामने आएंगे हां महांतम विजय पाने से पहले महांतम चुनौती का सामना करना ही होगा इससे पूर्व की तुम व्यक्तिगत उद्भव की प्राकाष्ठा तक जाओ तुम्हें इस परीक्षा के लिए खुद को तैयार रखना होगा छठे चरण में यही होता है इस पर इससे पूर्व की तुम अपने भीतर और अधिक गहरा तक जाओ सही मायनों में जा, जानो कि तुम कौन हो तुम्हें अनेक कड़ी परीक्षाओं से गुजरना गुजारा जाएगा तुमने यदि इसी सजगता को बनाए रखा कि तुम अपने सच्चे और प्रामाणिक घर की यात्रा पर हो तो यह सब सहन करना आसान हो जाएगा तुम हर चीज के लिए तैयार होगे मैं समझ गया और आप सही कह रहे हैं केवल यही जानना कि मुझे कुछ संकटों और पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है पड़ सकता है मेरे लिए इस प्रक्रिया को समझना और भी आसान हो जाएगा जब भी राह में बाधा आएगी तो मैं पहले से यह जानकारी रखूंगा कि यह तो इस पथ में आने वाली एक अवस्था है जो हर जिज्ञासु के जीवन में आती है इस तरह मेरे लिए उस अनुभव को सहन करना आसान हो जाएगा यह कठिन समय मुझे और मजबूत इंसान बनने में मदद करेगा वैसे वैसे बताना चाहूंगा कि आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है मैंने सीखे नि, निपोरी मैंने खीसे निपोरी मैंने इसे आज सुबह के लिए उधार लिया है न्याय के मंदिर में इसे पहने बिना नहीं आ सका इस अदालत में लौटने के बहुत सी यादें भी लौट आई है दोस्त मुझे अपने नए जीवन से प्यार है वो जीवन जो मैं मैंने भारत से वापस आने के बाद पाया है मैंने खुद को कभी इतना आराम दे नहीं पाया मुझे लगता है कि मैं सही मायनों में अपनी जिंदगी जी रहा हूं मैं हर रोज सुबह असीम ऊर्जा व आनंद के साथ जागता हूं इस संसार में आना चाहता हूं ताकि उन प्रतिभाओं वो उपहारों का पूरा उपयोग हो सके जो मुझे मानवता की सेवा के लिए दिए गए हैं मैं अपनी पुरानी जिंदगी के तरीकों को इतना याद नहीं करता वो तो मैं वो तो मैं था ही नहीं जानता हूं बाहर से देखने पर लगता लगता होगा कि मेरे पास सब कुछ था सुंदर स्त्रियां जेट सेट जीवन शैली जेट सेट जीवन शैली कानूनी मुकदमों में जीत जो कि समाचार पत्रों के पहले पृष्ठों के समाचार बनते और इतना पैसा कि मैं जानता नहीं था कि उसका करना क्या है पर भीतर ही भीतर मैं कुछ ऐसा था मानो कोई सब चल रहे चल रहा हो मेरे भीतर कोई चिंगारी नहीं थी मेरा मेरा भीतरी प्रकाश बहुत मंद था जीने का तरीका गलत था और मेरा विश्वास करो कि मैं उस अस्तित्व को बिल्कुल याद नहीं कर सकता याद नहीं करता पर आज यहां आने से बहुत सी यादें जीवित हो गई है मैंने इस स्पेसिस से बहुत से दोस्त बनाए और सच में बहुत अच्छे लोगों से मेल भी हुआ डर जानते हो हर इंसान भला ही होता है जब लोग गलत या नीच तरीके से पेश आते हैं पेश आए तो यह समझने की भूल कभी मत करना कि तुमने जो देखा तुमने जो देखा वो उनका असली रूप है कोई भी अपने दिल से बुरा नहीं होता वे लोग केवल बुरे तरीके से पेश आते हैं मैं यह नहीं कह रहा है कि तुम्हें उन्हीं लोगों के आसपास रहना चाहिए जो तुमसे बुरी तरह से पेश आते हैं बेशक तुम अपनी सीमाएं बना बनाकर उनसे सुरक्षा पा सकते हो बस तुम्हें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि कोई इंसान बुरा हो सकता है जो लोग दूसरों को चोट या ठेस देते हैं वे स्वयं चोट खाए हुए लोग होते हैं तुम्हारे साथ जो भी हो उनके साथ बुरा बर्ताव मत करो जूलियन भाई ने आपकी बात सुनी यह बहुत ही रोचक है हम अपने समाज में हर चीज की परख करते हैं करते रहते हैं अगर कोई हमारा मनपसंद काम नहीं करता तो हम उसे बुरा कहकर बुरा करार देते देते दे देते हैं या उसे स्वार्थी या दूसरों को अपने बस में रखने वाला कहते हैं मेरी समझ में तो आप यह कहना चाहते हैं कि यह हालात को देखने का बहुत ही उथला तरीका है हमें सच को जानने के लिए गहराई तक जाना होगा जीवन में या किसी परिस्थिति में सही मायने में क्या चल रहा है एक सच्चा जिज्ञासु ही यह जान सकता है है ना जूलियन ने मुस्कुराकर हामी दी वह इस बात से प्रसन्न थे कि मैं बहुत कुछ सीख रहा था और गहरे तल पर जो लोग कठोरता से पेश आते हैं वे सही मायनों में उन पुराने टेपों को दोहराने से दोहराने के सिवा कुछ नहीं कर रहे होते जिन्हें वह हमेशा से चलाते आए हैं वे बचपन में सीखे गए व्यवहार के ढांचे ढांचों व आदतों को ही दो, दोहरा रहे हैं उन्हें सिखाया गया था कि जीवन में अपने आप को बचाकर चलने के लिए ऐसा करना जरूरी है वह इससे बेहतर कुछ नहीं जानते वे नहीं जानते कि उनके भीतर क्या चल रहा है वे अपने जीवन के सही सही तरह से न चलने पर बाहरी दुनिया को दोषी ठहराते हैं ऐसा करने पर वे अपने भय के सायों से कभी मुक्त नहीं हो पाते सजग चेतना के प्रकाश में नहीं आ पाते तो इस तरह से इस तरह वे अपने जीवन के झूठ में ही फंसे रहते रह जाते हैं जब लोगों को काम करने के बेहतर और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके सिखाए जाते हैं तो वे बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए उन्हें अपने आप में भी बदलाव लाना होगा तो वे उठकर अपने बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ा देते हैं जूलियन ने हाथों से ताली बजाई फिर वे उठे और सामने अपने सामने पड़ी समसमाती मेज पर चढ़े और विचित्र सा नृत्य करने लगे मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने उसे हिमालय से हिमालय से सीखा सि, या उन लोगों से सीखा जिन्हें वे कोचिंग देते थे मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था उन्होंने मुझे हंसते हुए हंसते देखा उन्होंने मुझे हंसते देखा पर परवाह नहीं किया वे लगातार अपने हाथों को हवा में लहराते हुए पैरों को अलग-अलग दिशाओं में घुमाते रहे कुछ कुछ मिनट बाद वे मैच से उतरे और कक्ष से बाहर ले मैंने अदालत और नकली मुकदमे का यह स्वांग इसलिए रचा ताकि तुम इस छठे चरण की याद को दिमाग में हमेशा बनाए रखो कुछ अच्छी अच्छी बातें होने से पहले कुछ कठोर बातें भी सहनी होती हैं मैं तुम्हें अपने उस नृत्य से याद दिलाना चाहता था कि यह जीवन एक खेल ही है इसे गंभीरता से मत लो दिल खोलकर खोल खेलो नाचो हंसो अपनी संभावनाओं की एक स्वस्थ खुराक बनाए रखो मैं जानता हूं कि हाल ही में तुम बहुत ही पीड़ादायक घटनाओं से गुजरे हो मैं उनके प्रति संवेदनशील हूं पर मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि तुमने जीवन में बहुत से बहुत से वरदान भी पाए हैं क्या तुम जानते हो कि इस ग्रह पर 1 बिलियन 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग रात को भूखे पेट ही सो रहे हैं बहुत से बच्चों को भोजन नहीं मिलता बहुत से भाई बहन यानी मानवता नामक समुदाय के निवासी अस्पताल के कमरों में रोगों से घिरे बंदी बने हुए हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारे से भी बहुत कम मात्रा में समाधान है मेरा दिल उनके लिए अक्सर रो देता है जूलियन के सुर में और भी कोमलता आ गई और आ गई कास्मै उनमें से प्रत्येक की मदद कर पाता मदर टेरेसा के शब्द याद रखना कोई भी काम महान नहीं होते केवल छोटे कामों को ही बड़े प्रेम प्रेम के साथ किया जाता है उन्होंने यह भी कहा था कि यदि वह कलकत्ता में पहले व्यक्ति को न उठाती तो वह 42000 लोगों को न उठा पाती जूलियन मैंने मैंने भी उस दिन एक किताब में पढ़ा आप ठीक कह रहे थे पहले मैं जीवन में अपने अभावों पर अधिक ध्यान देता था मेरे अनुसार तो परिपक्वता इसी ही कहते हैं कि हम उसे सराहें जो हमारे पास है और जो मनचाहा पाना चाहते हैं उसे पाने के बारे में चिंता न करें मैं जानता हूं कि आप अपने आप सपनों का पीछा करने में विश्वास रखते हैं पर मैं आपको यह कहते कहते भी सुना है कि अपने जीवन में गहन आभार को अनुभव करना भी बहुत मायने रखता है मुझे पर्शिया की एक कहावत याद आ गई मुझे अभी तक अपने पास जूते न होने की शिकायत थी जब तक मैंने किसी इंसान को बिना पैरों के नहीं देखा था जूलियन बोले हम गहरी खामोशी के बीच बाहर आए जूलियन बरामदे बरामदों में दोनों ओर लगी तस्वीरों को निहारते रहे जब हम बाहर की ओर आए तो उन्होंने रुककर सामने दिख रहे हरे-भरे बाग की ओर निहारा उन्होंने अपने सूट जैकेट में हाथ डाला और भीतर से ऐसा कागज निकाला जिसे प्राय वकील लोग मुकदमे के दौरान नोट्स लेने के लिए प्रयोग में लाते हैं उस पर लिखा था परीक्षा में विजय पाने के लिए नियम दोस्त यह तुम्हारे लिए है जूलियन ने मुझे यह वो कागज देते हुए कहा मैं चाहूंगा कि तुम इन नियमों को याद कर लो ताकि जब कठिन वो चुनौती भरा समय आए तो अपने बेहतर स्व को जागृत करने के लिए तुम्हारे पास ऐसे समाधान हो जो सहायक हो सके जूलियन एक पल के लिए रुके वो आकाश की ओर देखा मैंने सुना कि वह कुछ कह रहे थे पर वे शब्द किसी किसी को सुनाने के लिए नहीं कहे गए थे कृपया मुझे शक्ति दो ताकि मैं महानता महानतम सेवक साधन बन सकूं फिर वे मेरी ओर देखकर बोले आंखों में हल्की सी उदासी दिखी तुम बहुत ताकतवर इंसान हो कुछ ही महापुरुव तुम अपने प्राण लेने आए लेने पर आ आमाद थे पर तुम्हारे भीतर कुछ था जिसने तुम्हें ऐसा करने के लिए करने से रोक दिया इसकी बजाय तुमने जीवन के हाथ में उसके बागडोर दे दी और वस्तुओं को एक नई नजर से देखने लगे इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है तुमने मेरे कोचिंग सत्रों को पूरी ईमानदारी से निभाया और उन सभी निर्देशों का भी पालन किया जो वाकई कई बार बहुत अटपटे लगते है, रहे हैं तुम भीतर तक गहराई में गए हो अपने प्रतिरोधों का सामना किया किया है अपने सहायो का पीछा करते हुए हृदय को उन्मुक्त किया यह देखकर मेरा दिल तार-तार हो जाता है कि लोग अपनी शक्ति व संभावना का इतना सा भी अंश प्रयोग नहीं ला पाते मुझे यह देखकर दुख होता है कि लोग कितने स्वार्थ से पेश आते हैं सदा अपने हितों को दूसरों के हितों पर वरीयता देते हैं जबकि उन्हें दूसरों की सहायता करते हुए जीना चाहिए और फिर अपनी मदद करनी चाहिए क्या तुम जानते हो कि यदि इस ग्रह के लोग प्रतिदिन दूसरों की मदद करने के लिए कुछ समय निकाल सकें तो वे कितना प्रसन्न अनुभव कर सकते थे कर सकते हैं क्या तुम्हें जरा सी भी अनुमान है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के जीवन में शाश्वत मूल्य रचने के लिए समर्पित कर देता है तो उसके जीवन में आनंद का कैसा प्रवेश होता है यदि तुम दूसरों को उनके सपने पूरे करने में सहायता देते हो तो इस तरह तुम अपने आप को यही आपको भी एक महान उपहार दे रहे हो पर अधिकतर लोग इस सच को नहीं देखते जूलियन एकदम शांत हो गए अधिकतर लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी जी रहे हैं उन्हें लगता है कि वह जिस संसार को देख रहे हैं वही वास्तविकता है अब तुम यह जानते हो और उन्हें लगता है कि वह जो छोटा सा छोटा वह सामान्य जीवन जी रहे हैं उन्हें जीने के लिए केवल वही दिया गया है नियति ने हम सबको एक महान जीवन दिया है और हमारे लिए नियति ने जीवन का रफ खाका भी तैयार कर रखा है अब हम पर निर्भर करता है कि हम इससे इसमें आखिरी रूप कैसे देते हैं यह वही साझेदारी है जिसके बारे में मैंने पिछले सत्र में बताया था जीवन एक सह रचनात्मक प्रक्रिया है अपनी ओर से बेहतर प्रदर्शन करो अपने सपनों को पीछा करो अपने दिल को खोल दो अपनी अंतरात्मा के लिए काम करो सक्रिय बनो सुबह जल्दी उठो वो अनुशासित जीवन जियो अपने संपूर्ण अंतराल को भरने के लिए जो कर सको उसे अवश्य करो रीसाइक्लिंग बंद करो और चार जागरणों को अनुभव करो तभी और केवल तभी सब कुछ अपने हाथ से जाने दो और जो सामने आए उसे धन्यवाद भाव से स्वीकार करो और यह जाने दो कि तुम्हारे लिए यही सब बेहतर है मनुष्य की संभावना के प्रति जूलियन के विश्वास ने मुझे भावुक कर दिया वे एक ऐसे समाज में विश्वास रखते थे जहां तकरीबन हर व्यक्ति इसी सा इसी धारणा के साथ जीता था कि हम सभी महान बन सकते हैं कहीं न कहीं हमें ऐसा हमें हमेशा यही झूठ सिखाया गया कि महानता तो केवल सुने गए कुछ लोगों की धरोहर होती है किसी ने हमें राह में यह हमेशा के लिए सिखा सी, दिया था कि हमारे जीवन असाधारण बनने के लिए नहीं बने जूलियन इससे अलग जानते थे वे जानते थे कि हमें बड़े दांव खेलने के लिए ही रचा गया है वे समझते थे कि हमें इसी तरह कि इस ग्रह पर कोई अतिरिक्त मनुष्य नहीं है और हम सभी अपने आसपास के लोक आसपास के लोगों के प्रति सेवा भाव रखने के कर्तव्य से बंधे हैं मैं कल शहर छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि मेरा अगला काम इंग्लैंड में है कल शाम को 9 बजे की उड़ान है दोस्त खेत से कहना पड़ता है कि तुम्हें छोड़कर जाना होगा तुम जो बन गए हो और जिस रूप में सामने आ रहे हो वाकई इसके लिए मैं बहुत गर्व का अनुभव करता हूं तुम्हारे साथ जो भी घट रहा है तुम सही मायनों में इसे पाने के अधिकारी हो मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया और उचित विवेक बुद्धि प्रदान की परंतु तुम्हारे पास मेरी बुद्धिमत्ता को जीवन में उतारने का साहस वह सामान्य ज्ञान था यदि यदि हम विवेक बुद्धि को प्रयोग में नहीं लाते तो इसका होना भी कोई मायने नहीं रखता मैं यकीन नहीं कर सका कि जूलियन मुझे छोड़कर जा रहे थे मैं इस अल्प संपत्तियों के स्वामी से दिली लगाव रखने वाला था लगा था जिन्हें अच्छी कार्य चलाने और कभी-कभी आलीशान सूट पहनने का भी शौक था मैं उन्हें मन ही मन बहुत मान देने लगा था और उनकी भलाई के लिए चिंतित रहता था ईमानदारी से कहूं तो थोड़ा सा भी लगने लगा था कि अब सब सीखने के बाद मुझे इस पथ पर अपने मार्गदर्शक के बिना चलना होगा हमेशा की तरह जूलियन भाव गए कि मेरे दिल में क्या चल रहा था डार् तुम जानते हो कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे अवसर सासा तुम्हारे साथ है और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस राह में कुत्रत कुत्रत तुम बहुत से जिज्ञासुओं को अपनी ओर आकर्षित करोगे तुम्हें अपनी राह में इतना समर्थन मिलेगा जितना तुम्हें कभी कल्पना भी नहीं की होगी कृपया चिंता मत करो और हां याद रखना अंतत सारे तत्व उत्तर तुम्हारे ही भीतर है तुम्हें किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है यह यात्रा केवल इसलिए नहीं कि तुम्हें थोड़े से समय के बहुत कुछ याद करना है बल्कि तुम्हें उन बातों को याद करना है जिन्हें तुम भूल गए हो सुनहरा बुद्ध पहले से तुम्हारे भीतर उपस्थित है केवल तुम्हें धूल की परतें हटानी है और तब यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारा होगा यहां सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा धन्यवाद जूलियन आप जानते हैं अब मैं आपको अपने पिता के रूप में चाहने लगा हूं जानता हूं धन्यवाद मैं धन्यवाद मैं तुम्हारे सितारे को परवा शर्त देखूंगा तो कल सुबह 5 बजे मिलते हैं मैं चाहता हूं कि तुम्हें मुझे रोलिंग हिल्स कब्रगाह में मिलो मैं जानता हूं तुम जान, जानना चाहते हो कि मैं वहां भेंट क्यों करना चाहता हूं पर जवाब भी जल्द सामने आ जाएगा जूलियन ने मुझे अपनी जानी पहचानी बड़ी सी गलबाही दी और फिर धीरे-धीरे सीढ़ियों से उतर ते चले गए मैंने उन्हें एक भिखारी को हेलो बोलते हुए पार्क में जाते देखा उन्हें जाता देख मेरी आंखें भर आई जूलियन के बिना मेरे जीवन में कितना बड़ा शून्य आ जाएगा मैंने हाथ में पकड़े कागज को देखा वहां सात नियम लिखे थे और मैं जानता था कि वे कठिन समय में मेरे सहायक हो सकते थे वहां लिखा था पहला नियम याद रखो कि जीवन में ऋतुएं आती जाती रहती हैं हर इंसान को अपने जीवन में कुछ कठोर रि... ऋतुओं को सहन करना ही होगा तभी वह बेहतरीन ग्रीष्म का आनंद ले सकेगा यह कभी मत भूलना कि शीत ऋतु हमेशा नहीं रहती दूसरा नियम होप क्लब का हिस्सा बनो जब तुम कठिनाई से भरे दौर से गुजरते हो तो बड़े सुंदर और लगभग असंभव दिखने वाले लक्ष्य तुम्हें प्रेरित करने के लिए आलीशान साधन बनते हैं मैंने तुम्हें एक बार विनसी के शब्द बताए थे उन्हें कभी मत भूलना जब तुम सितारों को अपनी मंजिल बना लेते हो तो किसी भी तूफान का रुख मोड़ सकते हो जब तुम अपने उन महान व भले लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो तो तुम्हारी अंतरात्मा के शोर से जुड़े हैं तो वहां पहुंचने की इच्छा ही तुम्हें घर कठिन दौर से बाहर ले आएगी और तुम जिज्ञासा के पथ पर चल सकोगे तीसरा नियम यह बात हमेशा याद रखो हम प्राय अपनी पीड़ाओं से ही जन्म पाते हैं इस दौरान हमें चोट तो आती है परंतु जब हम इनसे गुजर जाते हैं तो ये जख्म भी भर जाते हैं जब पानी से भरा जग फर्श पर गिरकर टूट जाता है तो जो उसमें छिपा था वो बाहर आने लगता है अगर जिंदगी में ऐसा ही कोई मोड़ आए तो जान ले कि वो आपके भीतर एक ऐसी दरार पैदा करने आया है जिसके बाद आपके भीतर छिपा सारा प्यार ताकत और संभावना निखर कर दुनिया के आगे आग आ जाए और किसी टूटी हुई हड्डी की तरह हम उन्हीं टूटे हुए स्थानों पर ज्यादा मजबूत हो जाते हैं चौथा नियम असफलता एक चुनाव है जिस व्यक्ति ने झुकने से इंकार कर दिया हो उसे कोई झुका नहीं सकता मैंने गो गेट अस पुस्तक का नाम लिया था वो तुम्हारे लिए बहुत सहायक हो सकती है इसे प्राय पढ़ते रहना और मन ही मन यह तय कर कर लेना कि भले ही तुम्हारे साथ जो भी हो तुम अपने सच्चे और प्रामाणिक पथ पर चलते रहोगे इस तरह तुम अपने जीवन में वास्तविक सफलता का स्वाद पा सकते हो पांचवा नियम अक्सर हम कठिन समय में हार मान मानने की प्रवृत्ति रखते हैं जब भी कठिन समय आए तो अपनी दिनचर्या बनाए रखो जल्दी उठो अपने पवित्र घंटे कप उपयोग करो अच्छी तरह खाओ व्यायाम करो कुदरत के साथ समय बिताते हुए अपने जीवन के सभी चार पहलुओं को संतुलित बनाए रखो मन शरीर व भाव व आत्मा आपस में अच्छे तालमेल के साथ जुड़े होने चाहिए छटा नियम अपनी भावनाओं को महसूस कीजिए जब भी आप पर कठिन समय आएगा लोग कहेंगे कि आप अपने विचारधारा को सकारात्मक बनाए रखें ऐसी सलाह कारगर नहीं होती माना कि आप पिछले शीशे को ताकते हुए कार को आगे के ओर नहीं ले जा सकते अतीत के साथ जीना गैर सेहतमंद होता है हमें किसी भी नकारात्मक घटना को सकारात्मक का दर्जा देने के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं देखनी चाहिए इस तरह आप अस्वीकृति को स्वीकृति की अवस्था में आ जाएंगे थेस क्रोध या उदासी की उन भावनाओं को महसूस कीजिए कि आपके भीतर से उमड़ रही है उनके साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है ऐसा करना सेहत सेहतमंद होगा इस तरह उसे मुक्ति पाने में भी मदद मिलेगी उनके साथ उलझकर बैठना गलत होगा उनके बीच एक संतुलन बनाए रखना होगा उन भावनाओं को महसूस करो जो आपके भीतर उमड़ रहे हैं ताकि वे भीतर ही जड़े ना बना लें उन्हें स्वीकार करें ताकि वे कुदरत आपसे अलग हो सके इसके साथ ही अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए यह भी देखें कि हर अंधेरी रात के बाद दिन का प्रकाश दिखाई देता है यह कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है और अंततः आपको वही करना चाहिए जो आप को उचित जान पड़े सातवां नियम याद रखें पड़े इससे बड़ा कठिन समय क्यों ना आए आप कभी अकेले नहीं होते मैंने उस कागज को मोड़ दिया मोड़ लिया जूलियन की विवेक बुद्धि गहन होने के साथ साथ व्यावहारिक भी थी हालांकि मैं इन इस बारे में निश्चित नहीं था जो उन्होंने सातवें नियम में अकेले न रहने के बारे में लिखा था मैंने यही माना कि समय वह अनुभव स्वयं ही उस उत्तर को भी मेरे लिए खोज लाएंगे मैं जिन जिस जीवन को खोज रहा था वो किसी बेहतरीन अध्यापक से कम नहीं थी मैं वही सीढ़ियों पर करीबन 1 घंटा बैठा रहा लोगों को वहां से आते जाते और आकाश में उड़ते पक्षियों को दे, देखता रहा मैंने सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर अनुभव किया और एक हल्की सी हवा मेरे बालों को सहला गई जूलियन कल मुझे छोड़कर चले जाएंगे मेरे कोच चले जाएंगे हुए मेरे जीवन में कितना कुछ लाए हैं मैंने संकल्प लिया कि मैं भी वो सब लौटाऊंगा धन्यवाद हिंदी ऑडियो बुक किस्मत की खोज में अध्याय 9